भावार्थ विद्वान जन बालक आदि वृद्ध पर्यंत मनुष्यों को सिद्धांत विद्याओं का उपदेश करें जिससे उनकी रक्षा और उन्नति होवे और वे भी उनकी सेवा कर अच्छे स्वभाव से पूजकर विद्वानों के दिए हुए समाधानों को धारण करें ऐसे हिल मिलके एक दूसरे के उपकार से सब सुखी हों आवार्त इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वानों आप उत्तम शास्त्र जानने वाले श्रेष्ठ सज्जन के समान सबके सुख के लिए यत्न प्रवृत्त रहो ऐसे विदुषी स्त्री भी हों सब मनुष्य विद्या धर्म और अच्छे शील युक्त होते हुए निरंतर शोभा युक्त हों कोई विद्वान मूर्ख स्त्री के साथ विवाह न करे और ना कोई पढ़ी स्त्री मूर्ख के साथ विवाह करे किंतु मूर्ख मूर्खा से और विद्वान मनुष्य से विदुषी स्त्री से संबंध करें फिर पढ़ने पढ़ाने की विधि का उपदेश अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को चाहिए कि जो जो उत्तम विद्वानों से पढ़ा वह सुना है उस उसको औरों को नित्य पढ़ाया और उपदेश किया करें मनुष्य जैसे औरों से विद्या पावे वैसे ही देवी क्योंकि विद्या दान के समान कोई और धर्म बड़ा नहीं है भावार्थ जैसे सभा सेनाधीश चोर आदि के भय से प्रजा जनों की रक्षा करे वैसे यह भी सब प्रजा जनों के पालना करने योग्य होवे सब अध्यापक उपदेशक तथा शिक्षक आदि मनुष्य धर्म में स्थिर हुए अधर्म का विनाश करें अब राज धर्म का उपदेश अगले मंत्र में करते हैं भावार्थ प्रजा जन राज जनों को ऐसी शिक्षा दें कि हम लोगों को शत्रु जन मत पीड़ा दें और हमारे गौ बैल घोड़े आदि पशुओं को न चुरा लें ऐसा आप यत्न करो भावार्थ जो गौ आदि पशु मित्रों की पालना ज्ञान और धन के कारण हो उनको मनुष्य निरंतर रखें और सबको पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त करें जिससे सुख का मेल और दुख से अलग रहें भावारथ जो भूमि जल और अंतरिक्ष में चलने के लिए विमान आदियान बनाए जाते हैं उनमें पशु नहीं जोड़े जाते किंतु वे पानी और अग्नि के कला यंत्रों से चलते हैं भावारथ जो अत्यंत उत्तम अर्थात जिससे उत्तम और न बन सके उस यान का बनाने वाला शिल्पी हो वह सबको सत्कार करने योग्य है भावार्थ जो ऐश्वर्यवान न देने वाला वा जो दरिद्र उदारचित है वे दोनों आलसी होते हुए दुख भोगने वाले निरंतर होते हैं इससे सबको पुरुषार्थ के निमित्त अवश्य यत्न करना चाहिए इस सुक्त में प्रश्नोत्तर पढ़ने पढ़ाने और राज धर्म के विषय का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए यह 120वां सुक्त 17वां अनुवाद और 23वां वर्ग पूरा हुआ अब 15 ऋचा वाले 121वें सुक्त का आरंभ है उसके पहले दो मंत्रों में स्त्री पुरुष कैसे बर्ताव करते यह उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में लुक्तोपमा अलंकार है हे स्त्री पुरुषों जैसे शास्त्र विता विद्वान सब मनुष्य आदि को सत्य बोध कराते और झूठ से रोकते हुए उत्तम शिक्षा देते हैं वैसे अपने संतान आदि को आप निरंतर अच्छी शिक्षा दियो जिससे तुम्हारे कुल में अयोग्य संतान कभी ना उत्पन्न हो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो आप अर्थात उत्तम शास्त्री विद्वान के संग से विद्या विनय और न्याय आदि का धारण करे वह सुख से बढ़े और बड़ा सत्कार करने योग्य हो अब राज धर्म विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य विनय आदि से मनुष्य आदि प्राणी और गो आदि पशुओं को जतीत हुए आप्त निष्कपट सत्यवादी राजाओं के समान पालते और अन्याय से किसी को नहीं मारते हैं वे ही सुखों को पाते हैं और नहीं भावार्थ वे ही राजपुरुष उत्तम होते हैं जो प्रजास्थ मनुष्य और गो आदि प्राणियों के सुख के लिए हिंसक दुष्ट पुरुषों की निवृत्ति कर धर्म में प्रकाशमान होते और जो परोपकारी होते हैं जो अधर्म मार्ग को रोक धर्म मार्ग को प्रकाशित करते हैं वे ही राजकामो के योग्य होते हैं भावार्थ मनुष्य लोक जैसे माता और विद्वान की सेवा से धर्म के साथ सुखों को प्राप्त हो वैसे ही गौ आदि पशुओं की रक्षा से धर्म के साथ सुख पावें इनके मन के विरुद्ध आचरण को कभी ना करें क्योंकि ये सबका उपकार करने वाली प्राणी हैं फिर मनुष्य कैसे वर्तें यह विषय अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप तो उपमा अलंकार है मनुष्य गौ आदि पशुओं को रख और वृद्ध कर वैद्यक शास्त्र के अनुसार इन पशुओं के दूध आदि को सेवते हुए बलिष्ठ और अत्यंत ऐश्वर्य युक्त निरंतर हों जैसे कोई हल पटीला आदि साधनों से युक्त के साथ खेत को सिद्ध कर जल से सींचता हुआ अन्न आदि पदार्थों से युक्त होकर बल और ऐश्वर्य से सूर्य के समान प्रकाशमान होता है वैसे इन प्रशंसा योग्य कामों को करते हुए प्रकाशित हो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य पशुओं की रक्षा और बढ़ने आदि के लिए वनो को रख उन्हीं में पशुओं को चरा दूध आदि का सेवन कर खेती आदि कामों को यथावत करें वे राज्य के ऐश्वर्य से सूर्य के समान प्रकाशमान होते हैं और गौ आदि पशुओं को मारने वाले नहीं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों तुम जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सब जगत को आनंद देकर अपनी आकर्षण शक्ति से भूगोल का धारण करता है वैसे ही नदी सोता कुआं बावड़ी तालाब आदि को बनाकर वन वा पर्वत में घास आदि को बढ़ा गौ और घोड़े आदि पशुओं की रक्षा और वृद्ध कर दूध आदि के सेवन से निरंतर आनंद को प्राप्त हो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है हे मनुष्यों तुम लोग जैसे सूर्य मेघ को वर्षा और अंधकार को दूर कर सबको हर्ष आनंद युक्त करता है वैसे गौ आदि पशुओं की रक्षा कर उनके मारने वालों को रोक निरंतर सुखी होओ यह काम बुद्धिमानों के सहाय के बिना होने को संभव नहीं है इससे बुद्धिमानों के सहाय से ही उक्त काम का आचरण करो फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है हे राजपुरुषों जैसे सूर्य मेघ को मार और उसको भूमि में गिरा सब प्राणियों को प्रसन्न करता है वैसे ही गौओं के मारने वाले को मार गो आदि पशुओं को निरंतर सुखी करो फिर राजा और प्रजा का काम अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है राजपुरुषों को चाहिए कि विनय और पराक्रम से दुष्ट शत्रुओं को बांध मार और निवार अर्थात उनको धार्मिक मित्र बनाकर समस्त प्रजाजनों को अच्छे कामों में प्रवृत्त करा आनंदित करें भावार्थ जैसे राजपुरुष परमेश्वर की उपासना करने पढ़ने और उपदेश करने वाले तथा और उत्तम व्यवहारों में स्थिर प्रजा और सेनाजनों की रक्षा करें वैसे वे भी उनकी निरंतर रक्षा किया करें भावार्थ इस मंत्र में लुक्तोपमा और श्लेष अलंकार है जैसे सूर्य सबको अपने- अपने कामों में लगाता है वैसे उत्तम शास्थ जानने वाले विद्वान जन्न मूर्ख जनों को शास्थ और शरीर कर्म में प्रवृत्ध करा सब सुखों को सिद्ध करा भावार्थ सेना को चाहिए कि अपनी सेना को शत्र के मारने से और दुष्ट आचरण से अलग रखें तथा वीरों के लिए बल और उनकी इच्छा के अनुकूल बल के बढ़ाने वाले पीने योग्य पदार्थ तथा पुष्कल अन्य दे उनको प्रसन्न और शत्रुओं को अच्छे प्रकार जीतकर प्रजा की निरंतर रक्षा करें अब ईश्वर के विषय में अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि उत्तम बुद्धि आदि की प्राप्त के लिए परमेश्वर को स्वामी माने और उसकी प्रार्थना करें जिससे ईश्वर के जैसे गुण कर्म और स्वभाव हैं वैसे अपने सिद्ध करके परमात्मा के साथ आनंद में निरंतर स्थित हों इस सुक्त में स्त्री पुरुष और राजा प्रजा आदि के धर्म का वर्णन होने से पूर्व सुक्तार्थ के साथ इस अर्थ की संगति जाननी चाहिए हे जगदीश्वर जैसे आपकी कृपा कटाक्ष का सहाय जिसको प्राप्त हुआ उस मैंने ऋग्वेद के प्रथम अष्टक का भाष्य सुख से बनाया वैसे आगे भी यह ऋग्वेद भाष्य मुस्से बन सके यह प्रथम अष्टक के 8वें अध्याय में 26वां वर्ग प्रथम अष्टक 8वां अध्याय और 121वां एक सूत्र समाप्त हुआ